भगवान सदबुद्धि दे और प्रार्थना करता हूं कि तुम भारत के ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि देखो तो तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है एक ही माँ के बच्चे हम सब एक ही पिता हमारा है फिर भी ना जाने किस मूरख ने लड़ना हमें सिखाया है तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है ऐसा संदेश देने वाले ऋषि मुनियों और साधु संतों को मर... धर्मा और तुच्छ मान करके ये तो वेद वेद कुछ नहीं है ये तो गडरियाओं के गीत है ये तो गडरिया प्रवाह है साधु ऐसे हैं वैसे करके जो लोग साधुओं की क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि तुम्हारे देश में तुम शांति नहीं दे सकते हो तो भारत का साधु आकर तुम्हें शांति और आनंद देता है ये भारत के साधुओं का एक साधु आकर तुम्हें लाखों को शांति दे सकता है तो जो लाखों साधु भारत में है तो अभी भी भारत में वह अध्यात्म वाइब्रेशन मौजूद है जो लाखों की संख्या में शांति से बैठ रहे परदेश में दो आदमी बैठते तो चार आदमी सिक्योरिटी वाले होते हैं कोई बम न लगा दे कोई पिस्तौल न मार दे और वो गंदगी अभी अपने देश में आई है नहीं तो पहले नहीं थी जयराम जी की बोलना पड़ेगा आज इंसान छल और कपट के बल से वैभव का मालिक बनकर सुखी होना चाहता है इस पागल को पता नहीं कि सुख हिंसा से नहीं सुख अहिंसा से है सुख शोषण में नहीं है सुख पोषण में है सुख भीतर की चीज है वस्तुओं के अधीन सुख तो क्षण भर हर्ष मिलेगा बाद में जुलम और दुख का फल ही भोगना पड़ता है शक्कर खिला शक्कर मिले जो औरों को देता शक्कर है खुद भी शक्कर खाता है औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है तू दूसरे से दुनिया मत समझ मिया ये सागर की मझधार है औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है ये भारतीय संस्कृति है एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन तुम जो भी करते हो घूम फिर के तुम्हारे पास आता है ये भारतीय संस्कृति का संदेश है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने उद्घाटन किया था विदुर कुटीर का और विदुर चित्र का अनावरण विधि में उन्होंने प्रवचन किया राजेंद्र बाबू ने कहा कि आज से पांच हजार वर्ष पहले जो विदुर ने कहा है वही अढ़ाई हजार वर्ष के बाद जीसस ने अपने बाइबल में लिया है आत्म प्रतिकूल परेशान आचरित आपको जो प्रतिकूल लगता है वो दूसरों से आचरण नहीं करो ऐसा आचरण न करो जो आप अपने लिए नहीं चाहते ऐसा दूसरों से आचरण दूसरों के लिए आचरण न करो ये भारतीय संस्कृति की बात अढ़ाई हजार वर्ष के बाद जीसस ने अपने बाइबल में ली है जयराम जी, जी की डॉक्टर एच एम मुलेम लिखता है यूरोप का तत्व कि मैं जाति से तो ईसाई हूं लेकिन गीता और भारतीय संस्कृति को पढ़ने के बाद मुझे कहना पड़ता है कि बाइबल में जो बढ़िया बढ़िया बात है वो भगवत गीता और भारतीय संस्कृति में से उठाई हुई है ऐसा भारत का खजाना और उस देश में हमारा जन्म इसलिए हम भागशाली है जयराम जी तो बोलना पड़ेगा तुमने देखा होगा नहीं तो सुना होगा शेर जंगल में जाता है बार बार मुड़कर देखता है कोई मुझे पकड़ न ले खा न जाए उस कम वक्त ने हाथी के सिर का खून पिया है फिर भी मुड़ मुड़ कर देखता है मुझे कोई खा न जाए और कोई नहीं खाता है उसका हिंसामय मन ही उसे खाने का भय दे रहा है ऐसे ही जो बंदूक पर हाथ रखकर दूसरे का शोषण करके जो सुखी होना चाहते हैं उनको बार बार भय रहता है लेकिन साधु तो दूसरों के दिल में दिल भर की भक्ति जगाकर दूसरों के दिल में दिल भर का साक्षात्कार कराकर निर्द्वंद होकर जीता है निर्द्वंद होकर घूमता है यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है तो इस संस्कृति के पांच स्तंभ है पहला स्तंभ धर्म है दूसरा स्तंभ इतिहास है शाम को इस विषय में थोड़ा सा विचार कर लेंगे तीसरा स्तंभ है वर्ण व्यवस्था और चौथा स्तंभ है इस भारतीय संस्कृति का रीति और पांचवा स्तंभ है दर्शन शास्त्र ऐसा दूसरे किसी कल्चर में किसी मजहब में आपको हमको या किसी को देखने को नहीं मिलता है जिसने एक बार भी ईमानदारी से भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है उसका सिर झुके बिना नहीं रहता है ऐसी है महान संस्कृति भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति का फिर महाकाल काल की गणना की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य की सीधी रेखा इस महाकाल के घुमट पर पड़ती है जय राम जी ऐतिहासिक ढंग से ये देव तो है देव के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार भी ये पृथ्वी ये जगह देवभूमि है सतपुरुषों की भूमि है गए दिन किसी चर्च का ओपनिंग सेरेमनी था यूरोप में अपन भा, अपनी भाषा में कह दे कि उद्घाटन था प्रार्थना खंड का प्रार्थना खंड में से लोगों ने उद्घाटन करके थोड़ी प्रार्थना प्रार्थना की प्रार्थना के बाद लोगों के चेहरे पर शांति आनंद उल्लास होना चाहिए लेकिन सबके चेहरे पर साढ़े बारह बजे थे अभी यहां तो साढ़े बारह नहीं बजे हैं वहां पर सबके चेहरे में साढ़े बारह बजे थे खिन्नता आई थी एक दूसरे से पूछा ये ओपनिंग सेरेमनी है उत्सव है और फिर भी हम लोगों के दिल दिमाग में अशांति छा गई है ये क्या है क्या विचार उठे थे बोले ये बस मारो काटो बोले मुझे भी ऐसे उनको उनको सबको ऐसे ही विचार उठे मारो काटो खूनखार विचार पैदा हुए प्रार्थना के समय जांच किया गया कि खुनखार विचार क्यों पैदा हुए कि आज से पचास वर्ष पहले यहाँ कसाई खाना था कसाई खाना पचास वर्ष पहले था तो उसके मारकाट के विचार अभी आ रहे हैं तो हजारों वर्ष पहले महाकाल की धरती पर कई संत आए होंगे कई तपस्वी आए होंगे कई ज्ञानी आए होंगे कई जति आए होंगे कई जोगी आए होंगे और कई थोड़े भोगी भी रहे होंगे तो थोड़ा सा प्रभाव कम भी हुआ होगा लेकिन फिर भी भगवान नाम के प्रभाव के आगे भोगियों का प्रभाव कब तक टिकेगा महाराज बोलो महाकाल भगवान की फिर भी साधु संतों की पवित्र आत्माओं की ये भूमि पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और भारतीय संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है इसलिए हम लोग भागशाली हैं आप बोलोगे कि महाराज आपकी वर्ष गांठ है पचासवीं वर्ष गांठ है उस पर महाराज बोलो जयराम जी की भैया वर्ष गांठ का मतलब होता है बीते हुए वर्ष का आखिरी छोर और आने वाले दिन का प्रारंभ बीतने वाले वर्ष का आखिरी क्षण और आने वाले दिन की पहली क्षण बीते वाले वर्ष की दिन की आखिरी क्षण इस बीच की संधि को बोलते वर्ष गांठ जय राम जी की तो वर्षगांठ के दिन क्या करना चाहिए कि बीते हुए वर्ष में जो अच्छा काम किया है वो अच्छे में अच्छे ईश्वर को अर्पित करके आप अकर्ता भाव का स्मरण करें जो कुछ गलती या बुराई हो गई हो उससे भगवान को कातर भाव से प्रार्थना करके क्षमा मांग लें नए वर्ष के लिए आयोजन बना दे कि इतना पुण्य करूंगा इतना दान करूंगा इतना सत्कर्म करूंगा अगर आपने आयोजन बना लिया तो आपके आयोजन बनाने से आपके अंतकरण में प्रभाव और आएगा आप सब लोगों को भोजन तो नहीं करा सकते पृथ्वी के लोगों को फिर भी आप सब के हित की भावना करके अपना अंतःकरण तो सर्व के लिए मधुर बना सकते हैं इससे आपका अंतःकरण मधुर होता है तो आप आने वाले दिन वर्ष के शुरुआत के दिन कुछ संकल्प कर लें अथवा तो साधक हैं तो इतनी साधना करूँगा भक्त है तो इतनी भक्ति करूँगा योगी है तो इतना योग करूँगा साधु है तो इतनी साधना करूँगा अगर ब्रह्मवेदा है तो ब्रह्मवेदा का तो अनुभव सबसे न्यारा होता है ब्रह्मवेता समय तक के जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है पुण्य पाप कछु कर्म नहीं मैं अज निर्लैपी रूप कोई कोई जाने रे तेसठवीं जन्म जयंती आनंदमयी मां की अहमदाबाद में मनाई गई थी जय राम जी बोलना पड़ेगा अहमदाबाद में गीता मंदिर के पास भोला भाई पार्क है भोला पार्क के भक्तों ने मनाई थी तो सब लोग अपने अपने श्रद्धा के फूल लाए थे माताजी का तो स्वभाव था कि इस निमित्त समाज का ज्ञान भक्ति बढ़े और संतों को क्या है मनाना मनवाना इस बहाने समाज की संतों की सेवा हो जाए समाज की श्रद्धा बढ़ जाए कोई पर्व होता है तो इस पर्व से भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो ऐसा ही भारत के महापुरुषों का स्वभाव होता है जय राम जी की मैंने पहले इस कथा के प्रारंभ में विनंती की थी कि दुर्जन के पास धन हो सत्ता हो तो उसका कलह में दूसरों के उत्पीड़न में उपयोग होता है साधु संत और सज्जनों के पास कला होती है विद्या धन या शक्ति होती है तो संस्कृति की सेवा होती है दूसरों की भलाई होती है दूसरों की उन्नति में सत्कर्म में वो काम आता है योग वशिष्ठ में भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हे राम जी धन में सोलह सदगुण है और चौसठ दुर्गुण है अगर धन अपनी आत्म उन्नति के लिए एकांतवास के लिए खर्चता है तो ये उसका सद्गुण है धन का शास्त्र लेकर देता है दूसरों को दिलाता है ये सद्गुण है पितरों को तर्पण करता है माँ बाप की सेवा करता है समाज के पिछड़े हुए की सेवा करता है या महापुरुषों की सेवा करता है तो ये धन के सोलह सदगुण में के कुछ गुण है लेकिन धन के सदगुणों का फायदा न ले तो फिर उसके दुर्गुणों से आदमी का गला दबोचा जाता है चौसठ उसके दुर्गुण है। धन अगर अनर्थ से आता है तो 10 वर्ष के अंदर ही उस धन की ऐसी गति होती है जैसे रुई के गोदाम को आग लगने से सफाया हो जाता है ऐसे ही वो धनवान को लेकर धन सफा हो जाता है प्रेत होके भटका देता है अथवा तो कुटुम्बियों में कुरीति और कुमार जाता है जिसके पास धन आता है और उसका सतुपयोग नहीं करता है तो उसको धन दबोचता रहता है वो धन का दास हो जाता है इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को कई जगह पर धनंजय कहा है, धन का स्वामी इस माला का स्वामी मैं कब हूँ कि इस माला को चाहे मैं कैसे उपयोग करूँ किसी को दे दूं तो मैं इसका स्वामी हूँ अगर मैं इसकी रखवाली करते करते मर गया तो मैं इसका दास हो गया जयराम जी की ऐसे धन की रक्षा करते करते मर गए तो हम धन के दास एक करोड़ी मल थे कलकत्ता में मरने पड़े बोले मोरा पिया कटे है छोरों ने देखा कि डोकरो पिया ले जाएगा सदाव्रत में भेजना पड़ेगा कहीं अन्य क्षेत्र में छोरों ने थोड़े थोड़े रुपए दो रुपए के बंडल छाती पे रखे बोले अतराज पिया मोरा पिया कट है छोरों ने दो चार रुपए के बंडल और रखे बोले अतरज पिया में तो करोड़ों भेगा कि दन मोरा अतराज पिया छोरों ने देखा की बूढ़ा जाए जाते ले जाएगा छोरा पैया छोरों ने रुपए रुपए के दो दो रुपए के पांच पांच रुपए के कुछ बंडल खोल के खुल्ले कर दिए ताकि जैसे जैसे फूल खोल देते खुल्ले हो जाते जैसे खुल्ले कर दिए फिर यूं धर के छाती पर दिए अंगे मोरा अतरा पिया। पिया तो अटेरिया थे तो अटेरिया मोरा पिया कटे है मारो सोरो कटे है मारो ओ कटे है अरे मारो जीवन भी सांझ हो जाए मारो जीवन दादा कटे है वो बात रो साक्षात्कार हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए मत कर गर्व गुमान गुलाबी रंग उड़ी जावेलो उड़ी जावे लोरे फीको पड़ी जावे गो माटी में मी जावे गो पाछो नहीं आवे गो कई रे लायो भाया ले जावे गो धन दौलत थारा जोर जवानी अठे मेली जावे गो पाचो नहीं आवे गो मत करे घर वगमान पतंगी रंग उड़ी जाएगा तो जिनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति का जिनके जीवन में प्रसाद नहीं है वे लोग थोड़ा रुपया मिलने से गर्व करते हैं थोड़ी चीज मिलने से गर्व करते हैं लेकिन जो सदा साथ में है उसके तरफ ध्यान नहीं देते ऐसे पुरुषों को भगवान ने 108 सौ गालियां दी गीता में नराधमा मनुष्यों में वे अधम है आसुरम भावम आश्रिता विमुडा वी वि आई के मूर्ख है वे लोग भगवान तो गाली ऐसे ही देंगे भगवान जब गाली देंगे तो वैसे ही देंगे मीठी मीठी गाली देते हैं हित करके देते हैं कल्याण चाहते हैं तो भगवान गाली दे जिनको दे रहे हैं उनका भी भला चाहते हैं उनको भी अपना मानते जैसे बेटा कुमारगामी है तो माँ जरा डांट देती है तो वो भी माँ की गहराई में बेटे के लिए हित होता है एक बच्चे को मिठाई दे रही है और दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार रही है दिखता तो है विपरीत व्यवहार लेकिन माँ के प्यार का रूपांतर है मिठाई देना भी प्यार है और थप्पड़ मारना भी प्यार का दूसरा नमूना है ऐसे ही भगवान कहते हैं तस्मात योगी भव अर्जुना ये भी जीवों पर कृपा और प्यार का दर्शन करा रहे हैं और विमुा भावमाश्रिता कहकर भी उनके प्रति भगवान अपना अपनत्व दिखाकर की भलाई चाह रहे हैं तो आज इस प्रसंग में मैं आपको अधिक क्या कहूं वर्षगांठ का अर्थ मतलब है स्थूल शरीर से जो कुछ कर्म हो अपने लिए न हो समाज के हित के लिए हो सूक्ष्म शरीर से जो चिंतन हो वो भी अपने सुख के लिए न हो और कारण शरीर से जो समाधि हो या समाधि का सामर्थ्य हो वो भी अपने लिए न हो तो अपना आप खुदा का बाप जो सचिदानंद ब्रह्म है उसका साक्षात्कार हो जाता है और जब उसका साक्षात्कार होता है तो योगी समझता के मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ तो आनंदमयी माँ को पूछा गया कि माताजी जी अब आप, आपकी सुवर्ण आपकी तिरसठवीं जयंती है अब हमारा कल्याण हो ऐसा कुछ बोल माताजी बोलते अच्छा कुछ सवाल पूछो तो मैं बोलूंगा हम तो थोड़ा बहुत जानता तो बड़ी सरल थी और जितना आदमी उन्नत होता नहीं उतना भीतर से सरल हो जाता है जय राम जी की जितना जितना किसी को देखकर द्वेष पैदा होता है ईर्ष्या पैदा होती है जलन पैदा होती है उतना उतना अंतकर्ण मलिन होता है और जितना जितना दूसरों को देखकर हृदय प्रसन्न होता है और दूसरों की भलाई का भाव आता है उतना ही अंतकर्ण स्वच्छ होता है जय राम जी की अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कराना सीख ले औरों के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में जिंदगी है चार दिन की तू किसी के काम आना सीख ले अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कराना सीख ले जो अपने दुख की चिंता करते हैं उनका दुख बना रहता है लेकिन जो दूसरों के दुख निवृत्त में करने में लग जाते हैं उनके दुख दुख हरी श्रीहरी अपने आप निवृत्त कर लेता है अपना दुख छोटा लगे दूसरे का दुख बड़ा लगे अपना सुख, अपना सुख आए तो बांट ले और दुख आए तो उसको पचा ले तो ऐसा अंत जल्दी परमात्मा प्रसाद पा लेता है तो अपने सुख के लिए नहीं अपने आनंद के लिए नहीं स्थूल शरीर के कर्म सूक्ष्म शरीर का चिंतन और कारण शरीर की समाधि ये तीनों के तीन जिस माया में हो रहे उस माया को अपने साक्षी स्वभाव से अपने सत्यचित्त आनंद स्वभाव से जिन्होंने ज्यो का त्यों जान लिया है ऐसे ब्रह्मवेताओं से अगर कोई सवाल करता है तो उनका जवाब आनंदमय माँ जैसा ही आता है आनंदमय माँ को भक्तों ने किसी भगवान भगत को कहा कि माताजी से तुम ऐसा सवाल करो कि माताजी जैसा व्यक्तित्व घंटों भर बोलता रहे ताकि अपने कान पवित्र होंगे क्योंकि आत्मा साक्षात्कार विभूति अगर बोलती है तो बहुत लाभ होता है तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे ही रहो महफिल का रंग बदल जाएगा गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा जो काम में क्रोध में लोभ में मोह में मद में मात्सर्य में दिल गिर रहा है वो भी संभल जाता है केवल ब्रह्मवेता की हाजिरी मात्र से जय राम जी तो बोलना पड़ेगा ना नारायण नारायण बोलो ना नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद महिमा को किसी विद्वान और उनके निकटवर्ती उच्च कोटी के साधक को सबने मिलकर कहा कि माताजी से ऐसा सवाल करो ऐसा सवाल करो ऐसा सवाल करो कि घंटों भर माताजी उसके जवाब में बोलती ही रहे जयराम जी की तो दिनकर राव करके थे रिटायर पोस्ट मास्टर वो जरा चतुर भी थे और सबने उनको पसंद किया उस दिन का राह ने से प्रश्न किया कि माताजी तुम्हारा जन्म हुआ फिर तुम्हें राज्य हुआ फिर तुमने साधना की एक कोर खाया दो कोर खाया चांदरायण व्रत किए उपवास किए एक चावल का दाना खाकर भी उपवास खोला घंटों भर बैठे रहे, दिनों भर बैठे रहे, एक बार तोर आदमी का खाना खा लिया और कई बार कई हफ्ता तक खाना नहीं खाया तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई थी तब की और तब से लेकर अब की तक, आज तक तैसठ साल तक माता जी आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक जो कुछ घटनाएं घटी माता जी उस पर प्रकाश डाले जयराम जी की सवालकर्ता ने ऐसा सवाल किया है कि आपका जन्म हुआ फिर साधना हुई साधना में क्या क्या अनुभूतियां हुई ऐसे करते करते जन्म से लेकर अभी तक का माताजी जी आपका जन्मदिन है तो अभी तक का उसका वर्णन कर जाए माताजी ने कहा मेरा तो कभी जन्म नहीं क्यों कि जहां माताजी है जहां से वो देख रही है अपने को वहां कोई जन्म नहीं है तो जिनको गुरु प्रसाद मिल जाता है वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिस शरीर को होती है उस शरीर में रहते हुए भी उस शरीर से पार होते हैं अनंत अनंत ब्रह्मांडों में वे व्याप्य होते हैं सूर्य और चंद्रमा नक्षत्र और ये आकाश को भी ढापे हुए होते हैं संसारी आदमी एक दूसरे से उन्नत होते हैं लेकिन ऐसी उन्नति वाले कितने भी ऊंचे से ऊंचे हों फिर भी आत्म अनुभूति के आगे उनकी उन्नति छोटी हो जाती है वशिष्ठ जी कहते हैं कि जी संसार में धनवान बुद्धिमान सत्तावान चरित्रवान सब मान करने योग्य है लेकिन आत्म साक्षात्कारी पुरुष के आगे वे सब लघु हो जाते हैं वो तो पूजने योग्य होता है जिसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है नारायण नारायण बोलो ना नारायण नारायण नारायण एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगत साधकी हरे कोटी अपराध तो देखो साधु कहां बैठा है मजहब में बैठा है मत में बैठा है पंथ में बैठा है रीत में बैठा है रिवाज में बैठा है अथवा तो मंत्र में बैठा है अथवा तो बुद्धि में बैठा है चित्त में बैठा है या साधु अपने साध्य स्वरूप ब्रह्म में बैठा है अगर ब्रह्म में साधु बैठा है तो आधी घड़ी क्या चौथाई घड़ी भी उसके दर्शन मात्र से करोड़ों अपराध हो जाते हैं और हृदय में शांति और आनंद का साम्राज्य छा जाता है ऐसे साधुओं के विषय में मैंने सुनी है कहानी उड़िया बाबा ने कहा था कि एक राजा ने एक लाख साधुओं को भोजन कराने की ठानी थी किसी महापुरुष को कहा कि लाख साधु भोजन करें यह मुझे पता कैसे चले बोले यह घंटी लगा देना जब लाख साधु ने भोजन किया उसी दिन वह घंटी बजने लगेगी राजा ने साधुओं के भंडारे लगाए साधु तो आते गए भोजन होता गया लेकिन अभी तक घंटी नहीं बजी अभी तक घंटी नहीं बजी एक दिन सुखदेव जी महाराज ने केवल कांजी पी ली थोड़ी सी और उसी समय घंटिया बजने लग गई अर्थात जो स्वस्वरूप में रमण करते हैं ऐसे ब्रह्मवेता विश्वात्मा होता है उस विश्वात्मा ने एक घुट कांजी पी ली तो सारे विश्व को जिमाने का फल हो गया राजा को घंटी बज गई अब भोजन करने कराने में दूसरा दान करने में तो पात्र अपात्र का विचार किया जाता है लेकिन भोजन में तो सब ही पात्र होते हैं जय राम जी की तो एक होता है अन्न का भोजन दूसरा होता है सत्संग का भोजन और तीसरा होता है हरि प्रेम का भोजन तो अन्न का भोजन तो चार घंटे की भूख मिटाता है सत्संग का भोजन और हरि नाम का भोजन तो जीवात्मा की जन्म जन्म की भूख मिटा देता है हम लोगों के सौभाग्य के दोनों भोजन मिल हैं नारायण नारायण नारायण भगवान रामचंद्र जी दोपहर की संध्या करने के बाद ही भोजन करते थे रामचंद्र जी जब बोलते तो सार घर भीत तो बोलते दूसरे को मान देते हुए बोलते थे विनय युक्त बोलते थे और राम जी के पास कोई आए तो राम जी कभी ये नहीं विचार करते कि मैं बड़ा हूं ये छोटे हैं और पहले वो मेरे को प्रणाम करे नहीं राम जी अपनी और से वार्तालाप शुरू कर देते थे राम जी कभी महल में रहते हैं कभी झोंपड़ी में रहते हैं कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी रूखा सुखा पाते लेकिन राम जी की शांति जो कहती हूँ राम जी का आनंद जो काम जी का अद्वित भाव जो का रहा है हम भी राम के देश के हैं कृष्ण के देश के हैं भारत संस्कृति के हैं हमारे जीवन में भी कई चढ़ाव उतार आएंगे फिर भी चढ़ाव उतार जैसे सरोवर के ऊपर के तरंगों में कोई छोटा तरंग है कोई मोटा तरंग है कोई महिला तरंग है कोई स्वच्छ तरंग है सरोवर के ऊपरी स्तर पर तो तरंग भिन्न भिन्न दिखते हैं लेकिन गहराई में उदधि शांत है ऐसे ही अंत की छोटी स्थिति में भिन्न भिन्न व्यवहार देखता है लेकिन गहराई में तो एक नूर नूरते सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे उस एक पर निगा जिनकी रहती है वे सचमुच में साधु पुरुष धन्य है और ऐसे साधु पुरुषों के जिनको दर्शन होते हैं उनको भी मेरा प्रणाम है नारायण नारायण हरी ओ श्वास लेंगे योगियों का कहना है कि जो लोग गहरा श्वास नहीं लेते उनके फेफड़े के उपले छिद्र बंद ही रहते हैं, उसमें कीटाणु पनपते हैं और आगे चल के और दम करते हैं लेकिन जो गहरा श्वास लेते हैं प्राणायाम करते हैं वे है। इस बीमारी के शिकार नहीं होते हैं इतना ही नहीं रक्त वहनिया साफ होती है और रक्त जल्दी शुद्ध होता है रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है और भगवान नाम का जप करने से नसनाड़िया भी शुद्ध होती है रक्त के कण भी पावन होते हैं पातक भी दूर होते हैं और अंतर कण भी पवित्र होता है आप गहरा श्वास लेकर हरिओम का गुंजन करने की जरूर कृपा करेंगे इससे मेहरा स्वास्थ्य भ नाशन दूरमति हरण भैनाशन दूरमती कली में हरि को नाम कली में हरि को नाम निश दिन नानक जो जबे निश दिन नानक जो जब सफल होवें सब काम सफल का। हरि ओ मधुरे मधुरेभ्योपी मधुर मधुरे मंगले मंगलभ्योपी मंगल मंगल्यो पावन पाव्योपी पावन पाव हरेना मेवल यह हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें सोलह संस्कार की व्यवस्था है और कल्चरों में नहीं है बच्चे को जन्म देना कैसे चाहिए बच्चे को दिव्य कैसे बनाना चाहिए भी हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया भोजन में दिव्यता कैसे लाई जाती है भोजन परोसा गया उसमें भगवान की नाम स्मरण करते हुए दृष्टि डालकर भोजन को शुद्ध करके शुद्ध चिंतन करते करते भोजन करने से भोजन में दिव्यता आती है मरना कैसे चाहिए ये भी हमारी संस्कृति ने खोजा है दूसरों ने नहीं खोजा है जो मर गए उनको कैसे याद करना चाहिए ये भी हमारी संस्कृति ने बताया है जय राम जी तो बोलना पड़ेगा अगर किसी का पिता पुत्र कोई मर गया है ए फलाने की माँ मेरा क्या होगा ए फलाने के बाप मेरा क्या होगा ऐसा रो रो कर अपना आंसू और कफ मत फेंको नहीं तो बलात् उनको पीना पड़ता है जो मर गए उनको याद करते हुए कह दो कि तुम पति तो मेरे शरीर के थे और वो शरीर नश्वर था फिर भी शरीर नश्वर होने के बाद भी तुम हो तो तुम्हारा नाश नहीं हुआ तुम आत्मा हो अपने परमात्मा को जानकर मुक्त हो जाओ और मुझे भी वही दुआई करो कि मैं भी आत्मज्ञान पाकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लू मृतकों को सुमरण कैसे करना चाहिए मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक लिखा है छोटा सा स्टाल पर है उसमें सारी बात दी गई है ये हमारी संस्कृति की व्यवस्था है और जगह ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए नहीं है बालक पैदा होता है उसके कान में फालतू बात पड़े उसके पहले उसके कान में ओम हरे ओम ओम सात बार उसके कान में ओंकार का मधुर गुंजन हो बालक निर्भीक रहेगा बालक के मुंह में माँ का दूध पड़े अथवा संसार की कोई चीज या एनिमल फूड पड़े उसके पहले बच्चे की जिवा पर दो बूंद शहद और पांच बूंद घी का भी मिश्रण करके सोने की सलाई से बच्चे के मुंह पर अगर ओम लिख दिया जाए तो बच्चा पूरे कुटुम्ब के बच्चों से निराला होगा होनहार बच्चा होगा ये व्यवस्था भारतीय संस्कृति की है जयराम जी बोलना पड़ेगा माता को प्रणाम करना पिता को प्रणाम करना आचार्य को प्रणाम करना अतिथि को प्रणाम करना और साधु से जन्म मरण का भय मिटाने का प्रश्न करना ये भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है जय राम जी की तो भगवान श्री रामचंद्र जी की पहले दीक्षा हुई है बाद में शिक्षा हुई है अगर शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं मिलेगी तो संसार सुंदर होने के बजा संसार भयानक हो जाएगा अट्ठाईस सौ करोड़ आदमी मर सके उतने बम बने हुए हैं ये भारतीय संस्कृति की दीक्षा से नहीं बने हैं हिटलर शाही की शिक्षा से बने हैं जय राम जी की आई साउट यू साउट हु विल कैरी डॉट आउट मैं भी रानी तू भी रानी कौन भरेगा घर का पानी बंदूक पर हाथ रखकर कोई आराम की रोटी खाना चाहता है तो वो पागल है वो तो पड़ोसी का ख्याल करके अड़ोस पड़ोस को प्रसन्न रखकर जो जीता है वही सुरक्षित जीता है दूसरों का शोषण करके और बम के बल से जो बड़ा होकर या सुखी होकर जीना चाहता है वो पागल है जय राम जी की राम जी तो कितने सरलता से विचरण करते हैं छोटे से छोटे आदमी को मिलने में राम जी को संकोच नहीं होता है और बड़े के बड़े में बड़े आदमी से मिलने में भी राम जी को ईर्षा नहीं होती राम जी तो जानबूझ के कई बार स्कूल में हार जाते भरत का विजय हो इसलिए राम जी हार जाते हैं लक्ष्मण का उत्साह बढ़े इसलिए राम जी हार जाते हैं भारतीय संस्कृति और इस्लाम धर्म के आचरण में देख लो एक छोटा सा दर्शन औरंगजेब ने अपने भाई को मरवाया और बाप को जेल में डाला और राम जी ने अपने भाई को राज्य दिया है और भाई राम जी को राज्य देता है खड़ाऊ सिर पर लाकर अयोध्या में स्थापित करता है और गुफा खोदकर उस पर झोपड़ी बनाकर 14 वर्ष भाई की आज्ञा उन खड़ाऊओं से लेकर राज्य करता है ये भारतीय संस्कृति का दर्शन है भातृ स्नेह कैसा है ये भारत तो भारत है और भारत का धर्म तो विश्वव्यापी धर्म है हरी ओ